करियर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते अलग अलग विषय पे हम लोग बातें करते हैं और एक्सपर्ट्स से उनकी बातें सुनते हैं हम लोग किस विषय में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे कैसे हमें काम करना है और आगे चल के हम इसमें किस तरह से अलग अलग चीज़ों को इनकलूड कर सकते हैं कई बार होता है कि हम लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो वो चीज़ें फिर आपको एक अच्छी नौकरी में दिक्कतें कर देती हैं तो फिर डिग्री लेने के बाद वापस आपको जो है थोड़े समय के लिए टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उसके बाद फिर जाके आप अपने नौकरी में या कहीं काम करते हैं तो वहाँ एक्सेल हासिल करते हैं तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सपर्ट से बातें करते हैं ताकि आपको जिस भी करियर में आपको जाना है वहाँ पर आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और आपके दिलो दिमाग में कुछ बातें ज़रूर हो ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें और समय समय पर उन चीज़ों को कर सकें तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आबरूड से ही साउद अहमद जी हैं जो बहुत ही अच्छे कोरोग्राफ़र हैं और पूरे आबरूड के आस में तो उन्हें अच्छी तरह से लोग जानती हैं और अलग अलग जगह पे भी ये जाते हैं और अपनी कोरियोग्राफी का कमाल और ख़ुद भी डांस करते हैं और बड़े इमोशनल चीज़ों को वो बड़े अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं हमने काफ़ी चीज़ें उनकी देखी भी हैं सुनी भी है हमारे कुछ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन प्रोग्राम होता है उसमें भी उन्होंने शिरकत की और अपनी परफॉर्मेंस को दिया कई बार हमने उनको जज के रूप में भी देखा और एज ए परफॉर्मर के रूप में भी हमने देखा है तो आप सभी की तरफ से आज के इस एपिसोड में सऊद अहमद जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया है। <laughs> कैसे हैं आप बहुत बढ़िया रमेश भाई जी जी और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएँ थैंक यू वेरी मच आपको भी बहुत बहुत <laughs> और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग शुरुआत ही करते हैं कि भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लोगों तक पहुँचे आपके बारे में तो मैं चाहूँगा कि जितना मैं जानता था उतना तो मैंने बता दिया आपकी आप अपने फैमिली के बारे में और अपना इस करियर में कैसे आपका आना हुआ इस विषय को बताइए देखिए मेरा नाम सऊद अहमद है रहने वाला आबू से ही हूँ पापा रेलवे एम्प्लॉय थे मम्मी हाउस वाइफ थी नहीं, नहीं, नहीं। और हम तीन भाई और एक बहन हैं नहीं, नहीं। और सभी सेटल हैं लेकिन डांस मेरा कभी ऐसा लाइफ में सोचना नहीं था कि डांस को एज ए करियर मैं बनाऊँगा बिकॉज मैं अपनी अकेडमी साइड स्ट्रांग करने के लिए जब जयपुर और दिल्ली में था नहीं, नहीं। तो अपनी कुछ ऑप्शन नहीं था कि कुछ और हम कुछ करें तब हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि नीचे क्लासिकल क्लासेज चलती थी पंडित मदन महाराज जी की तो हमारे पूरे बैच बैचने ज्वाइन करा कि कुछ ना कुछ तो सीखेंगे तब ये नहीं सोचा था कि ये डांस एज ए करियर मेरे लाइफ में आएगा लेकिन माँ बाप की दुआ ईश्वर की कृपा सही बात है रही है और मेरे शहर का मुझे प्यार मिला है और आज एक सफल कोरियोग्राफर के रूप में मैंने शिरकत की है इस शहर का आगे नाम रोशन करा करूंगा और आगे बच्चों को भी लेकर जाऊंगा यही एक इच्छा से शहर में रुका हूँ बस थोड़ा सा रहता है कि जब हम लोग डांस सीखा करते थे रमेश भाई उस समय ये होता था, था कि डांस को अच्छा नहीं समझा जाता था, था। हाँ। मतलब आज से मैं तीस साल पहले की बात बता रहा हूँ जैसे कि मैं डांस कर रहा मतलब हमको एज ए कोरियोग्राफर एक्सपेक्टेड नाइम नहीं मिलता था हमको मिलता था कि भांड <laughs> नचेनिया बनना है तुम्हें लेकिन आज चीजें बदल, बदल गई है समय बदल रहा है पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे हैं बच्चों को है। कि एज ए करियर के रूप में भी आप इस प्रोफेशन को देख सकते हैं तो है। बड़ा अच्छा लगता है काश तीस साल पहले इस ये टाइम आया होता तो हम लोग और आगे तक पहुँच जाते हैं सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को और खास विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा जिज्ञासा रहता है कि आज किस विषय पे हम लोग बातें करेंगे तो आज का विषय है कि करियर इन कोरियोग्राफी जिसके बारे में हम लोग सऊद अहमद जी से जान रहे हैं तो कहने का भाव यही है कि सही बात है कि आज से 25-30 साल पहले की बात अगर कहें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशल हमको जो है या जो भी डांसिंग क्लासेस करते थे या डांस करते थे उन्हें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होता था तो धीरे धीरे समय बदलता गया और चीज़ें जो है जैसे टीवी और फिर फिल्मों में इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से सराया गया तो लोगों को भी समझ में आ गया कि ये भी कोरियोग्राफी कोई ऐसी चीज़ है जो डांस सिखाती हैं अलग अलग स्टाइल में जो डांस होता है उसको सीखना पड़ता है सिखाना पड़ता है समझना पड़ता है तो ये एक अच्छा करियर बनकर आज हमारे बीच में है तो आप जो विद्यार्थी मित्र हैं कई बार हम लोग डांस करने का जिनको हॉबी होता है कहीं देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी तरह से डांस करते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेन किया जाता है तब जाके वो चीज़ें जो है उनकी निखरती हैं और ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है एक कला है नृत्य भी अपने आप में कला है जिस तरह से गायन एक कला है वैसे हर चीज़ में अपनी अपनी जैसे भाषण करते हैं तो वो भी एक कला होती है उसको भी आज सीखा जाता है तो ऐसे ही हमारे इनबिल्ड टैलेंट कुछ होते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए हमें जो है किसी गुरु के साथ में या किसी ट्रेनर के साथ में हमें समय बिताना पड़ता है तब जाके ये चीज़ें जो है निकलती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम उसमें खेल सकते हैं तो आई इसी विषय को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं कि करियर इन कोरियोग्राफी के बारे में अब जैसे सौद एहमद जी हमारे साथ है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये चीज़ें Uh, किस तरह से आपने सीखी है और इसको अगर कोई नया विद्यार्थी जो छोटे बच्चे हैं या थोड़ा सा यंग स्टार हैं उन्हें सीखने के लिए किस तरह की बातें उनके अंदर होनी चाहिए देखिए रमेश भाई की जैसा कि कोरियोग्राफी के लिए पहले हमको अपना एक स्किल्स डेवलप करनी पड़ी कि हमको एक फॉर्म जरूर कि सभी बंदे एक सारी स्टाइल नहीं कर सकते तो मेरा जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनसे ये कहना है कि आप अगर डांस को करियर बनाते हैं तो डांस की बहुत सारी विधाएं आज अवेलेबल है। हैं तो किसी एक विधा पे अपनी एक मास्टरी हासिल करें ऐसा नहीं कि आप आ, क्लासिकल भी कर लेंगे सेमी क्लासिकल बॉलीवुड भी कर लेंगे हिप हॉप भी कर लेंगे वेस्टर्न भी कर लेंगे ये एक अलग अलग फॉर्म्स है क्योंकि हर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आपका बॉडी हर फॉर्म के लिए अलग बना नहीं होता है नहीं। तो सबसे पहले आपके जो भी इंस्ट्रक्टर जहां आप सीखते हैं उनसे पता करें कि आपकी बॉडी किस फॉर्म के लिए डेवलप है उसके लिए जरूरी है जैसे मैं अपनी एकेडमी पे हम लोग एक थ्री मंथ का एक कोर्स चलाते हैं उसमें हम उसका बेसिक कंसेप्ट सभी फॉर्म से रिगार्डिंग सिखाते हैं तीन महीने बाद हमको ये क्लियर हो जाता है कि इस बंदे पे इस बच्चे पे इस स्टूडेंट पे ये स्टाइल सेट होगी फिर हम उनके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं उन पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि आपके बच्चे को अगर ये फॉर्म सिखाओगे तो जल्दी वो ग्रोथ करेगा कई पेरेंट्स कन्वेंस हो जाते हैं कई लोगों को बहुत समझाना पड़ता है लेकिन बातें अच्छा है कि आ, मेरा मानना है कि आप इतनी सारी फॉर्म को सीखने से अच्छा है कि किसी एक फॉर्म को सीखें सही बात है जैसे कि आ, मैं ऑलराउंडर फॉर्म्स क्योंकि कोरियोग्राफी लाइन में था मुझे सारी चीज़ सीखनी थी मैंने इंडिया से इंडिया के बाहर से भी चीजें सीखी है लेकिन मेरी जो मास्ट्री थी वो थी क्लासिकल कत्थक में मैंने कथक में विशारत करा उसके बाद ऐसी कृष्ण शिव तांडव दुर्गा स्तुति मेरे फॉर्म्स थे उसके अंदर तो 2009 और 13 में मुझे एज ए राष्ट्रपति अवार्ड मिला इंडिया के बेस्ट क्लासिकल के लिए बहुत बढ़िया तो अच्छा लगता है कि जब हम आगे डेवलप करते हैं और ये तब संभव हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर अपनी मास्टरी हासिल करी कई लोगों का सोचना रमेश भाई ये होता है कि क्लासिकल लड़के लोग नहीं सीख सकते सबसे बड़ी मैं जिस एरिए में रह रहा हूँ वहाँ एक क्लासिकल सिर्फ लड़कियों के लिए है भैया मैं भी एक लड़का हूँ और मैंने भी क्लासिकल में बहुत आगे तक नाम कमाया है क्लासिकल मैंने जब मैं आ, आगे था तो आगे जब पहुंचा तो कई बार मुझे लोग यार ये तो सिर्फ क्लासिकल ही करता है लेकिन जो डांस जानने वाले लोग थे जब उनके सामने बात आती है तो उन्होंने यही कहा कि जिस बंदे को क्लासिकल आता है वो सारी स्टाइल कर सकता है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो कहीं कही ना कहीं मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी तो सबसे पहले चीज़ कि आप कोई भी डांस फॉर्म सीखते हैं तो एक फॉर्म पे अपना कॉन्सट्रेट करिए उसको ध्यान दीजिए क्योंकि कहते हैं कि प्रतिभा सभी में होती है लेकिन हर कोई व्यक्ति उसका अनुसरण नहीं कर सकता नहीं, तो बस आपको एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपकी प्रतिभाओं को खोजकर आपके सामने जो इन हाइड है आपकी उनको आपके, आपके सामने, सामने रखें सऊद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आश्र था हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं और माता पिता भी अगर सुन रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी एक विषय को लेकर जैसे गायन में भी हम लोग बातें करते हैं तो अलग अलग आ, गज़ल है गीत है संगीत है उसमें भी अलग अलग राग है अब सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो सभी चीज़ें अच्छी हैं कोई ख़राब तो नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही टाइम पे सब चीज़ें कर पाएंगे हाँ ये अच्छी बात है कि किसी एक विषय को लेकर जो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ और आपका बॉडी फ्लेक्सीबल है वो चीज़ें आप जो है किसी एक स्टाइल को वो स्टाइल को आप पहले उस पर मास्टरी कर लीजिए ऐसे नहीं कि थोड़ा सीख लिया फिर उसके बाद ये तो आता है ऐसे समझ के दूसरा आपने शुरू नहीं करना है पहले एक कोई विषय को जैसे सऊद अहमद बता रहे थे कि एक विषय को आप अच्छी तरह से समझें और आपके सुटेबल बॉडी के अनुसार उस चीज़ को मास्टरी हासिल कर लीजिए उस मेहनत कीजिए उस पर टाइम दीजिए उसको साल वर्क सीखिए उसको अच्छी तरह से एक बार उस पर आपने मास्टरी कर लिया तो फिर क्या होता है कि हर चीज़ को आपको आसान होगा समझने में भी फिर बाद में कोई भी जो विधा है वो स्टाइल को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर पहले वाला आपका मास्टरी है इसलिए उसको तो एक कोर आपका रहेगा कि, कि जब भी आप जाएंगे एक नाम के साथ आपको जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि भाई ये डांसर है क्लासिकल डांसर हो या हिप हॉप डांसर हो तो एक नाम जुड़ेगा उसके साथ क्या होगा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और बाकी उसके बाद जो भी स्टाइल आप करेंगे वो आपके अपने एक नया रूप रहेगा उसमें तो जो भी चीज़ें आप करेंगे तो वो धीरे धीरे जब आप परफॉर्मेंस करते जाएंगे तो लोगों के बीच में लोगों की पसंद आप बनते जाएंगे तो चीज़ें और भी नया आप कर सकते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसमें किसी एक विषय पे आप पहले मास्टरी करो जैसे अहमद जी ने बताया तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे कि किस किस टाइप के परफॉर्मेंस उन्होंने किए हैं और कौन कौन सी जगह पर क्या क्या मुश्किलें भी आती क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस या ग्रुप को ले जाना फिर काम करना उनके साथ में क्योंकि एक बार आप मास्टर बन जाते हो कोरोग्राफर बन जाते हो तो फिर आपके साथ बच्चे भी जुड़ जाते हैं नेचुरली और फिर उनके माता पिता भी होते हैं फिर सभी को कन्वेंस करके किसी एक आ, इवेंट को हम लोग अगर करते हैं तो उसमें भी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और फिर उसको अंजाम देना अपने आप में एक फिर मैनेजमेंट की कला उसमें थोड़ी सी आपको ज़रूरत है क्योंकि किसी भी बच्चे को आप डांट नहीं सकते और प्यार से उनको सब कुछ लेना पड़ता है तो वो चीज़ें भी एक अलग बाद में आप जब मास्टरी कर लेते हो तो ये समझ भी आ जाती हैं कम्यनिकेशन भी आपका इम्प्रूव मना अच्छा ताकि आप किसी भी परफॉर्मेंस को या कोई भी इवेंट को करना चाहते हैं तो उसमें दिख सक्सेस दिख आसानी से हासिल कर सकें तो चलिए और भी बातें करेंगे और मैं ब्रेक में गीत सुनते हैं तो अहमद जी आपका कौन सा पसंदीदा गीत है पुराने 50s एंड 60s में जो आपको टच लगता है वैसे तो सारे गीत अच्छे हैं लेकिन कुछ एक फिल्म पैगाम का एक गाना है इंसान का इंसान से ओ भाईचारा यही पैगाम हमारा मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है और काफी अच्छा लगता है चलिए एक लाइन गुनगुना दीजिए उसके बाद प्याज़ करेंगे हम लोग गाने को <laughs> देखिए मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ हाँ सही बात है लेकिन जितना भी गाएंगे एक लाइन जरूर बिल्कुल बिल्कुल इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा थैंक यू <laughs> <laughs> बहुत ही सुंदर गीत आपने याद किया है अशि करते हमारे श्रोताओं को भी और सबको ये गीत कहीं ना कहीं एक मैसेज कोट करता है तो दिल को छूता है तो आइए इस गीत का लुफ्त उठाते हैं और इसके बाद फिर बातें करेंगे आप सुना है रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो बस कर आते रहो सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा छोफड़ियों में दिए जलाए छोटों और में अब कोई फर्क नहीं रह जाए इस धरती पर हो प्यार का घर घर उतिया यही पैगाम हमारा पैगाम हमारा इस घरती पर हो प्यार का घर घर उतियारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा इस कार्यक्रम में और हम लोग बातें कर रहे हैं साउन अहमद जी से जो एक अच्छे कोरियोग्राफर है और उनसे बातें हो रही की कोरोग्राफी में कैसे हम लोग अपना करियर बना सकते हैं तो मैं इनिशियली अब बात आती है कि कई बार हम लोग सोचते हैं नौकरी करना है या पेशे के साथ हमें अपना ही कुछ स्टार्ट करना है या फिर कैसे हमारा इनकम होगा ऐसे भी कई लोग सोचते हैं कई बार आजकल जो चीज़ें हो गए कला एक अपने आप में विद्या है उसको सीखना पड़ता है सीखने के बाद फिर वो अपने आप एक लहर है एक बहाव है उसमें आप बह जाते हो तो आपका अपना सब कुछ चलता रहता है लेकिन आज थोड़ा सा लोग मनी माइंडेड भी हो गया है ये पूछा जाता है कि भाई कोरियोग्राफी गल होना भी तो इसमें हमें क्या कमाई होगा ऐसे तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस विषय को भी पर्टिकुलरली आप आ, क्लीन करें तो अच्छा रहेगा देखिए जैसे कि बहुत ही अच्छी बात है कि आ, आज लोग मनी माइंडेड हो गए और जब पहले से हॉबीज के तौर पे लोग एक सीखा आर्ट एक, एक के तौर परियर एज एक ए बिजनेस एज एक एक्नॉमिकल एक रूप से भी इसको देखते सीखते हैं, हैं। और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं इस विद्या को सीख रहे हैं आप तो इसमें इकोनॉमिकल साइड से भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है आजकल जैसे कि आप आपने सीखा कई स्कूल्स हैं कॉलेज हैं वहाँ एक डांस टीचर की भी रिक्वायरमेंट होती है जैसे सी बी एस सी बोर्ड इन सब ने कंपल्सरी कर दिया कि आपको डांस और म्यूजिक टीचर चाहिए तो सबसे अच्छा है कि अगर आपने किसी एक लेकिन वहाँ पर डिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक सर्टिफाइड होना चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। आपने सीखा इधर से उधर से लेकिन कई सी प्रॉपर सीखो उसमें डिप्लोमा सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर के डिप्लोमास होते हैं आप डिप्लोमास करिए या फिर पर्टिकुलर किसी डांस फॉर्म में आप एक विशारत करिए आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी कम्प्लीट करिए तो एक अच्छी सैलरी के रूप में आप स्कूल्स में भी कर सकते हैं अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट चला सकते हैं और जैसे कि नवरात्री आती है आ, हर ओकेजन पे कहीं ना कहीं फेस्टिवल डिज़ाइन करे जाते हैं और हर जगह उसको एक कोरोग्राफी के तौर पर सजाया जाता है तो वहाँ पर भी अपना एक करियर ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और कम से कम आज यहाँ पर जो सैलरी मैं आपको इकनॉमिक रूप से कहूँ तो यहाँ पर आप मंथली टेन से लेकर मंथली टू लैख टू लैख फिफ्टी तक मंथली आप कमा सकते हैं बहुत अच्छा करियर बस शर्त ये कि आपके पास आपकी नॉलेज क्या है मतलब मेरा आपको यह कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए कि हम आपको सिखा देंगे नहीं आती आप बिल्कुल साफ ना कर दीजिए कि मैं नहीं सिखा सकता तो इससे आपकी इमेज खराब नहीं होगी इमेज इम्प्रूव होगी कि आपने वही बच्चों को लिया जो आपको जो आप सिखा सकते, सिखा सकते हैं और जो चीज़ आपको आती है वह आप सिखाएंगे तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी बच्चा भी सीखेगा और बच्चा आगे बढ़ेगा लेकिन hmm. जिस चीज़ में हम ही मास्टर नहीं है और वो चीज़ सिखाएंगे तो फिर कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले, भी ले, ले, ले बस वाली कहावत हमारे साथ सेट हो जाएगी <laughs> तो बस आ, मेरा कहना है कि अगर आप सीरियसली इस प्रोफेशन को जाते हैं कुछ सीखते हैं तो इसमें बहुत अच्छा इकनॉमिकल रूप से भी आप अपने आप को लाइफ को सेट कर सकते हैं क्योंकि अगर हमको जरूरत नहीं है लेकिन पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं फूर्ट्स आता फैमिली की तरफ से क्या कब से नाच रहे हो ये कर रहे हो पैसा भी चाहिए परिवार कैसे पालोगे ये करोगे तो आप इस लाइन में आकर बहुत अच्छा इकोनॉमिकल रूप भी सेट कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं हम्म हम्म चलिए एक अच्छी बात आपने बताया अहमद मुझे लगता है कि ये स्कूल वाली जो बातें हैं, आजकल जो सीबीएसई स्कूल है उसमें डांस टीचर को एक अच्छा मौका दिया है तो इसमें बच्चों को सिखाने का भी एक तरीका है कि आप सर्टिफाइड अगर हो जाते हैं तो आपको स्कूलों में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगा ये आठ घंटे का आप ड्यूटी कर सकते हैं आपको एक अच्छा पेमेंट आपको मंथली मिल सकता है दूसरा इसके साथ आप क्लासेस शुरू करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और तीसरा आप कहीं इवेंट को अगर आपके पास आता है इवेंट करने के लिए किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उस इवेंट के माध्यम से भी आप अलग सा पैसा कमा सकते हैं कुल मिलाकर आपको तीन तरह के से पैसे आपके पास आते हैं एक तो बच्चों को सिखाने का और दूसरा स्कूल में नौकरी कर सकते हैं और फिर आप किसी इवेंट को अंजाम देते हैं तो ऐसे कहीं अलग अलग, अलग आपको इनकम सोर्स आ जाता है हमारे सभी श्रोताओं को आपने कौन से बड़े बड़े इवेंट किए हैं और किन किन के साथ आपने परफॉर्म किया है वो थोड़ा सा एक स्टोरी के रूप में थोड़ी थोड़ी बातें जरूर जल्कि जरूर बताइए देखिए मैंने आ, सबसे पहले शुरुआत अपने शहर से करी हमारे यहाँ एक शिवसेना का एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है कल्चर प्रोग्राम वहाँ से हमको मंच मिला हमने आगे बढ़े हमारे जो मैंटर्स थे उन्होंने हमें अप्रीशिएट किया और मुझे स्पेशली बहुत अप्रिशिएट करा और मैं आगे बढ़ा और मैंने अभी तक सेवन कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है एज ए क्लासिकल डांसर कई बार हमने परफॉमेंस भी दिए और आप अगर मेरा नाम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो उसके अंदर भी आपको टॉप टेन मेरे लिंक्स ओपन होंगे और उसमें आप देख सकें राजस्थान के अंदर बेस्ट जो कॉरियोग्राफर्स हैं क्लासिकल डांस या किसी फॉर्म के अंदर उसमें सेकेंड नंबर पर मेरा नाम आता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भैया एक अच्छा प्लेटफार्म मुझे मेरे डांस स्किल ने दिया है हुँ, हुँ, हुँ. और इंडिया के अंदर तो मैंने तकरीबन सभी स्टेट में परफॉर्म किया है मैंने मेरे ग्रुप में करा है और अभी मैंने टीवी डेब्यू भी किया है तीन टीवी शो मेरे आए लेकिन मैंने एज ए कोरियोग्राफर डेब्यू ना करते हो एज एंकर एज ए एंकर डेब्यू अच्छा, करा <laughs> है और पहला शो मेरा ईश्वर चैनल पर था इंडिया गर्व ऑफ इंडिया फ्लेम ऑफ डांस मेरा शो था जिसके डायरेक्टर भरत शाह थे सेकंड मेरा शो था साधना टीवी पर आया था इंडिया लेट्स गो डांस जो कि काफ़ी अच्छा चला और उसके अंदर मुझे एज ए नॉर्थ इंडिया के अंदर एज ए बेस्ट एंकर के लिए मतलब नॉमिनेट किया गया क्या बात है क्या बात? और अभी मेरा इसी मंथ मेरा एक नया शो टेलीकास्ट होने वाला है जिसमें भी एंकर ही हूँ मैं डांस व सबसे अच्छी बात है कि इस बार इस शो के अंदर हमारे आबरूड शहर से बीस बच्चे तो फाइनलिस्ट के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। क्या बात है? बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए ये है कि कि मेरा जो ड्रीम था कि मैं हमारे यहां के बच्चों को, को लेकर ले तो मैं लेकर जा रहा हूँ और जैसे कि रमेश भाई मेरा मतलब करू पैसा आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक इंटरेस्ट था ट्राइबल एरिया से बच्चों को लेकर जाऊं तो यहाँ पर मैंने सभी गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल से मिला हूँ मैं पर्सनली उनको कहा कि आपके यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट अगर आपको कोरियोग्राफर्स की जरूरत पड़ती है आप किसी भी इवेंट में कोई भी फंक्शन में मुझे आप कॉल करिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आकर आपको बच्चों को कोरियोग्राफ करूंगा लेकिन आपके बच्चों को भी सीखने का अधिकार है जितना की किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सीखने का वहाँ फीस अच्छी अफोर्ड होती है बच्चे पे कर देते हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दे, नहीं दे सकते लेकिन सीखने का उनको भी है सही बात है तो मेरी तरफ से ये सुविधा रहती है कि आप कभी भी मुझे कॉल करिए किसी भी कल्चर एक्टिविटीज के अंदर मैं मेरी टीम आकर आपको कोरियोग्राफ करेगी और आपके प्रोग्राम को बहुत चार चांद लगाएगी सही बात है बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और जैसे कि आपने कहा मुझे ये बात अच्छी लगे कि कई बार सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर भी प्रतिभा होती है या उनके अंदर भी इच्छाएँ हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ हम भी ऐसे करें जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को सीखने का मौका मिलता है वहाँ पर अलग अलग टैलेंट का अलग अलग टीचर्स होते हैं बाकी सरकारी स्कूलों में ये चीज़ें कम देखी गई क्योंकि सरकारी स्कूलों में कई बार तो आ, टीचर्स भी कम होते हैं और बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको फिर डबल क्लास बिठा के भी पढ़ाते हैं ऐसे हमने देखा है और होना नहीं चाहिए चीज़े, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं कुछ चीज़ें हमने प्रैक्टिकल देखे तो वहाँ पर जैसे बच्चों को भी आपके द्वारा अगर सहयोग मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है खुशी है और मैं चाहूँगा कि अगर आप सुन रहे हैं और सरकारी स्कूल के टीचर्स वगैरह सुन रहे हैं तो मैं जरूर चाहूँगा कि अहमद जी से आप कांटेक्ट करें और उन्हें जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं आप भी करते रहते हैं जैसे 15 अगस्त है या फिर जो भी अपना 26 जनवरी है ये सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस हम लोग देखते भी हैं अच्छा करते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनली अगर आप करेंगे जैसे अहमद जी से अगर आप बात करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा प्रोफेशनली चीज़ें सीखने को भी मिलेगा और धीरे धीरे उनका इस इस और उनका ध्यान भी जाएगा अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है और उन्हें इस और करियर इस विषय को लेकर करियर करना है तो उसके लिए हेल्प भी मिल जाएगी तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें और अपने आस में अगर आप हैं तो जरूर आप रोड के आस में है तो ज़रूर बुला सकते उन्हें और वो आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे तो चलिए अब जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे कि ये पूरी दुनिया आपको सुन रही है और एज ए कोरियोग्राफ़र और जैसे मैंने कहा कि जब बच्चों का ग्रुप कहीं और ले जाना होता है तो वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं आपके पास में मुश्किलें वो कैसे आप शॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा बताइए देखिए आ... ये बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है पेरेंट्स तो <laughs> पर बच्चों को चाहते तो है हाँ। की हमारा बच्चा स्टार बन जाए बिकॉज टीवी पे देखते हैं हाँ। की और उस बच्चे ने ये परफॉर्म करा ये करा हमारा बच्चा वैसा हो जाए लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ तीन महीने में चार महीने में एक बहुत अच्छा मतलब मैं मानता तो हूँ कि छः सात महीने तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कन्वर्ट करने में लगता है उस स्टाइल के लिए उस चीज़ को सीखने के लिए कि बॉडी तैयार हो गई फिर इसके बाद हम उस पर वक्त तैयार करते हैं दूसरा पेरेंट्स यहाँ पर केवल सर आप जा रहे हो ना पैसा ले लो और मतलब नहीं मतलब यहाँ के पेरेंट्स को कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जो बहुत सपोर्ट साथ, साथ चलते, हैं। चलते हैं लेकिन छोटे बच्चे लड़कियाँ होती हैं लड़के भी होते हैं साथ में।, में मेरा सभी को कहना है कि पेरेंट्स भी साथ चलें इससे एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों को मिलती है तो वह स्टेज पर परफॉर्म करता है सही बात है इतने सारे ग्रुप को मैनेज करने के लिए एक फैकल्टी या एक टीम जरूर, एक पेरेंट्स की भी चाहिए एक ताकि भी से नहीं, होता, कि नहीं कि होता हम लोग देखते हैं ना कई दस बच्चे हैं ठीक है आप दस बच्चे आपके ही विद्यार्थी हैं लेकिन दस बच्चों को जब आप ट्रांसफर कहीं किसी जगह पर ले जाते हो बस है रिक्शा है फिर ट्रेन आ जाती है तो कहीं भी आप ट्रेवलिंग करते हो तो इसमें बच्चों के दो तीन लोग तो होने चाहिए ताकि वो केयर कर सकें क्योंकि पता नहीं चलता ना कि भाई कई बार बच्चे रुक गए किसी कारणवश तो ये बहुत मैनेजमेंट वाली बात आती है और इसमें जब भी ग्रुप होता है आप बच्चों को ज़रूर भेजिए लेकिन उसके साथ में आपका इनिशिएटिव आप किसी व्यक्ति को भेजिए आप खुद जाइए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और बाकी तो आप समझदार हैं सही बिल्कुल क्योंकि <laughs> चीज़ें क्या होती हैं कि अब ये जैसे कि परफॉर्म वाली बात आती है तो इसमें हर बार कोई ना कोई चीज़ें बच्चों को क्यों देनी पड़ती है क्लू देनी पड़ती है उसको बार बार याद कराना पड़ता है क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से करेगा ज़रूर लेकिन कई बार वो सेम चीज़ें भी रिपीट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा गाइडलाइन मिलते रहेगा तो वो कुछ नया भी तुरंत कर पाता है तो ये जरूरी है इन चीज़ों को आशा करता हूँ आप सभी को हमारी बातें समझ में आ रही होगी एक मैसेज के तौर पे हम यही चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहे भी और जहाँ जो चीज़ें ज़रूरत है कोई भी वस्तु वगैरह उन सभी चीज़ों को ज़रूर बच्चों को जरूर दें क्योंकि कई बार चीज़ें हम लोग अगर ड्रेसअप वगैरह उनके लिए हेल्प नहीं करते हैं तो बच्चों का थोड़ा सा मन मुटाव भी हो जाता है नाराज़ हो जाते हैं और वो जिस तरह से अपने आप को परफॉर्म करना चाहते हैं वो चीज़ें उनके अंदर थोड़ा लो फील करते हैं तो इसीलिए बच्चों को अगर हम लोग इस विषय को लेकर कर करियर बनाना चाहते हैं या स्टार बनाना चाहते हैं तो उनको लगने वाली चीज़ें भी आप उनको ज़रूर पहले से पूछकर कोरोग्राफ़र जो है उनसे पूछ के ड्रेसिंग वगैरह कोड वगैरह पूछ के आप उन चीज़ों को अगर अवेलेबल कराते हैं तो बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अमर जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मुझे, बहुत मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी और करियर बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल इसके लिए टीवी टैलेंट जो है टीवी वी शोज बहुत सारे आते हैं बच्चों का टैलेंट के लिए एक बार टी वी आ जाने के बाद उनका नाम भी हो जाता है और नाम हो जाता है तो फिर अपने आप ही आपको काम भी मिलता है और बहुत सारे इवेंट्स के लिए आपको विशेष निमंत्रण भी मिल जाता है और मैं चाहूँगा कि किसी भी करियर को लेकर जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सपर्ट से तो उसमें यही है कि आप तीन महीना अगर मेहनत करते हैं उससे अच्छा अगर आप एक साल भर मेहनत करो पहले तो वो ज़्यादा बेटर है शॉर्टकट कोई भी नहीं है करियर के लिए एक बार आपको लाइफ में अपना नाम बनाना है तो सिंपल तरीका यह है कि आप किसी भी छोटे से छोटे कलाकारी को सीखना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो वैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी परसों तो किसी ने कहा कि भाई जंगल में लकड़ी काटने जाना है तो काफ़ी लोग गए और वापस आए एक आदमी को बोला जंगल में लकड़ी काटना जाए बोला कितने पेड़ है काटने हैं। बोला ऐसे ऐसे वो काटने हैं तो उसने बोला मुझे दो दिन चाहिए तीसरे दिन मैं आऊँगा काटने के ना। वो आदमी बोला ऐसे तो कोई मेरे को आज तक बोला नहीं तुम कैसे बोलते हो? तुम्हारा क्या दिमाग ठीक है कि नहीं <laughs> तो उसने बोला कि मैं दो दिन क्या करूँगा वो आपको तीसरे दिन ही पता चलेगा तो उसने दो दिन अपना जो एक्स है जो तलवार है जो धार जो भी उससे जो काटने वाला था उन चीज़ों को वो शार्प करने में लगाया जब वो शार्प हो गए तो चीज़ें आसानी से कट गई तो कहने का भाव ये है कि कोई भी चीज़ आप करते हो तो उसको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम दो क्योंकि परफॉर्मेंस कितना आप 10-15 मिनट एक घंटे का परफॉर्मेंस होगा ज़्यादा हम ज़्यादा तीन घंटे का प्रोग्राम उससे ज़्यादा तो कोई परफॉर्मेंस इवेंट होता नहीं है तो वो तो टाइम फिक्स है लेकिन सीखने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है और सीखने में आप कितना टाइम ले लेते हो आप कितना टाइम देते हो आप कितने उसके अंदर उतर जाते हो ये इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए लंबा टाइम ज़रूर दें आप और ये ना सोचे कि मुझे जल्दबाजी करना है करियर में कभी भी जल्दबाजी ना करें तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही कहीं ना कहीं किसी भी करियर के लिए लगता है तो आप सीखने के लिए टाइम ज़्यादा दें और परफॉरमेंस तो आप जिंदगी भर करेंगे ही वो आपके ऊपर है सीखने के बाद हमारी दिली दुआ है कि आप अच्छी तरह से सीखें और अच्छा परफॉर्म करें अपना और परिवार का और देश का नाम रोशन करें एंड थैंक यू फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अहमद जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो